सर्व सर्वर्मस्विण अवताय रामकृष्णा ती नम जननी शारदा देवी रामकृष्ण जगदुरु पादपद्वा प्रणमा भी महोर्मो नम श्री गतिराजा विवेकनंदसूरे सचिद सुखस्वूपा स्वामी नेतापहारीणी डेयर श्री पुत्रजी the doctors the doctors other staff paramedical staff guests and all those have assembled here the country perhaps in some senses the whole world is witnessing a new kind of revolution एक नया तरीके संग्राम सर देख रहे हैं 150 एंड सो मच ऑफर एंड ईगरनेस हम लोग समारोह दो साल पहले दो हजार ग्यारह में इसकी आरम्भ किया था जब हम देश के प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह विज्ञान भवन में एक बहुत सुंदर एक समारोह के अंदर इसके उद्घाटन किया था It's also true that in our country we celebrate a lot, but we follow very little. Bahad humdam samaras <laughs> se bahot, us <laughs> sab manenge, dekhen unki vani unne jo bataya kam karenge. Kitne dikhe har ek din har jagah pe some var adhar some celebrations always happeni. So that has become a kind of a national character, our country's jatiik. वही एक आदत बन गया बहुत धूमधाम से तस्वीर लगाओ भोग चढ़ाओ माला पहनाओ सब ऐसी बातें करो लेकिन फिर भूल जाओ बट नॉट रियली बताया क्यों बताया उससे मेरा व्यक्तिगत जीवन में इसके क्या असर होगा और यही लेके मैं समाज के क्या कर सकता हूँ वॉट कैन आई हाउड इट बी रेलिवेंट फॉर माई माई लाइफ कितनी आयम है मेरा ध्यान नहीं है रामकृष्णा डेली बहाड़गंज में हम लोग बहुत सुंदर विवेकानंद एग्जिबिशन बनाया जन्मदिवस के उत्सव के अंदर एक स्थायी एग्जिबिशन प्रदर्शनी बनाया जब बनाने की समय हम लोग एक बड़ा ही कंसल्टेंट के पास गए थे वेरी बिग क्यूरेटर उन्होंने इसकी यही विषय में बहुत उनकी ज्ञान है बहुत साल से वो एक काम कर रहे हैं बहुत बड़ा एक जागरूक के साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने बहुत किताब ले गया हम लोग पास से ही यूट्यूब मैनी बुक्स फेमस बहुत ही उन्होंने अच्छी तरह से पढ़ के बाद में कुछ अच्छा कुछ बताया भी कि बाद में उन्होंने मेरे को एक दिन पूछा स्वामी जी देखिए स्वामी दे, इतनी बताया देश के बारे में हम लोग बीस प्रतिशत इसके अंदर हम लोग पालन करते थे तो देश का चेहरा बदल जाता था ऐसा क्यों नहीं हुआ तो बहुत ही मेरा भी बहुत ही शर्म आया क्योंकि मैं मेरा सोच में विचार में ये भी आता है हम जिन लोग कितने खाते है हम लोग स्वामी जी के हाँ, हम करेंगे, अनियाई एक तरीका हर जगह पे नहीं पहुंच स्वामी जी एम नॉट बी रियली एबल टू टीक दिस मैसेज स्वामी जी एक जगह में कहा माननीय जी कुर के जितने धन है सब आप एक छोटी ग्राम से पूरा ढाल दो फिर भी वहां कुछ नहीं होगा जब तक वहां की मनुष्य अपना पैरवी जब खड़ा ना होने का सीखे। सिखेगा तो फिर भी देखिए जीवन तो हम लोग जिंदा रहेंगे एक आशा लेके ना आज हम लोग मन में सोच आ जाए नहीं मेरे तो मरना ही है क्या करूं तो कुछ नहीं कर पाते हम सब लोग जानते हैं एक ना एक दिन सबको जाना ही है फिर भी हम लोग करते रहते हैं क्यों कल नहीं आएगा दूसरा तीसरा दिन बाद में आएगा तब तक मैं कुछ कर लू नहीं होल्टल एक्सपेक्टेशंस एंड होप ऑल ऑफ अस नो दैट दैटर We do something so that our life becomes meaningful. जब रहेंगे तब तक कुछ ना कुछ करेंगे आप देखिए देश के अंदर खबरों कागज में तो बुरा चोड़ के कुछ नहीं आएगा टीवी चैनल में बुरा छोड़ के अच्छा कभी नहीं बताएंगे लेकिन इतना देखिए कितना सारे सारे टीवी है ये अस्पताल के बारे में कोई में कोई चैनल कब दिखाएं नहीं दिखाएंगे मरीज कुछ गलत हो जाएगा, जाएगा, जाएगा कोई तस्वीर दिखाएंगे दंगा कितनी क्या हुआ सब देखते रहेंगे कितनी जगह में कितने अच्छे अच्छे देखिए इतना डॉक्टर लोग मिलके जब बाहर डॉक्टर बाहर बाहर ब कितनी लाखों लाखों रुपया कमा सकते हैं लेकिन छोड़ के यहां आए क्यों आए एक उनका कुछ आदर्श है कुछ सोच विचार है इसके आंसर आए आप लोग भी से, से बाहर जाने में तो पैसे ज्यादा मिल सकता था लेकिन हर जगह से हर चीज नहीं मिले कुछ जगह पे कुछ चीज विशेषता है द समथिंग स्पेशल इन समू कैनॉट गेट एवरीथिंग एट एवरी प्लेस So we are? how can we really maximize? Mm -hmm. मान लीजिए आप एक जगह आप जा रहे हैं सीम है मिलेगा। mm -hmm. आप ज्यादा से ज्यादा ले जाना है दूसरी जगह से वही बांट के वही देखे आपको कैरेट लेना है सो लाइक दैट वेर यू आर यू कैनोट गेट एवरी थिंग बट वॉट यू कैन गेट इन ए गुड मेशर यू टेक दैट एंड Exchange it for for something else somewhere. That is how life will go on. <laughs> It's all very necessary for this whole country to to learn about about Swami Ji, to know एक्सचेंज इंगउटे क्या बताया क्यों बताया उनकी क्या जरूरत था आप उनकी जीवनी थोड़ा पड़ेंगे तो आपके आप में person जाए बचपन से जन्म से आ, उनकी जनम की कहानी में छोड़ दूंगा क्योंकि उनके कई लोग कई तरीके बताया ने बाया, बताया उन्होंने सप्तर्षि मंडल में में एक ध्यान मग्न ऋषि थे धरती पर आए कुछ लोग कल्याण के लिए सब भगवान भगवान कितने लोग मानते हैं छोड़ दो से साधारण लोग जिस तरीका विचार कर सकते हैं वही दृष्टि से हम लोग स्वामी जी के थोड़ा पता कर ले समझ आपके जीवन में बहुत कुछ फायदा देखिए आप विशेष तो तो डॉक्टर लोग जरूर बहुत ही बड़ा है उन लोग का। जितना बड़ा है उतने त्याग भी बड़ा है मान लीजिए उन लोग 10 लाख कमा सकते हैं छोड़ दिया यहाँ बिना पैसे काम करें लेकिन उनके दूसरी जगह से कुछ मिल रहा है जिन लोग आप यहाँ पूरा दिन सुबह से रात तक यहाँ रहते हैं आपके भी संसार है बाल बच्चा है पति है पत्नी है जो है कुटुंब है समाज है बहुत कुछ करना है फिर भी यहाँ यहाँ रहेंगे आप लोग से ज्यादा ध्यान देना चाहिए वाई वी आर हियर वॉट आर वी गेटिंग हियरों मतलब क्या यहाँ मिल रहा है क्यों यहाँ पढ़े हम एक तो हो सकता है मेरा दूसरा कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ है दट इज वन वी आर लुकिंग एट इट वो तो ठीक है लेकिन फिर भी जब तक मैं यहाँ हूं You अच्छा तो you must understand, you must understand, work it out. What उट वैन गेट फ्राम दिस प्लेस यही काम के माध्यम में आप मान लीजिए um, आपकी तो साधारण लोग किसी तो सुबह रात को भी ड्यूटी है कि बजे बेस्ट अच्छा so मेरा जीवन में सबसे ज्यादा अच्छा समय में यहाँ दे रहा हूं मेरा निकल जा रहा है इसके तो फायदा मेरा मेरा मिलना चाहिए इस इस से आप आप जरूर स्वार्थ पर हो जाइए स्वामी जी हमेशा है निश्वार्थ की बात बात कहा, कहा हूं, के लिए मेरा सबसे ज्यादा अच्छा समय निकल रहा so जिंदगी में जीना रहने का एक रहस्य कलाई डू देर बायर आई बिकम अच्छा थे लेकिन सोलह सत्रह अठारह साल के उनके मन में दिमाग में ऐसा आ गया ये सब किताब बहुत कुछ पढ़ लिया पर क्या है, सब सब ईश्वर ईश्वर ऐसा कुछ है क्या यही में ला। वो समय उनकी जाने लगा Then, कितनी कितनी लोग के साथ मुलाकात हुआ किसी को ठीक से बहुत-बहुत बड़े-बड़े तेज समाज में कोई उनकी ठीक जवाब नहीं दे पाए क्योंकि इधर उधर जब उन्होंने सीधा पूछते थे क्या पिता आप ईश्वर के देखा क्या बोलो बस नरें नरे, तुम्हारा आंख बहुत सुंदर है योगी का तरह तुम ध्यान करो नहीं नहीं मैं ध्यान नहीं आप पहले बताइए कहा हाँ सचमुच नरेंद्र मैं तो सचमुच देखा तुमको जैसे देख रहा हूं उसी से साफ में इस वक्त देख रहा हूं इतना नहीं है तुमको भी दिखा सकता हूं आई कैन शो यू स में तो करके धीरे धीरे उन्होंने बहुत कुछ प्राप्त भी कर लिया लेकिन उनका हमेशा यही ध्यान ध्यान ध्यान दान ही उनका बहुत किस को एक दिन पूछा देखो नरेंद्र तुम तो हमेशा है मेरा तांग दे रहे हैं। मेरा चाहिए चाहिए, चाहिए, चाहिए, क्या चाहते हो सचमुच वियली वैन नहीं क्या बनना चाहते तुम्हारा क्या जीवन क्या उद्देश्य क्या इच्छा तुरंत कह दिया देखिये मेरा इच्छा है मैं हमेशा समाधि में डूब रहूंगा बीच बीच में थोड़ा उसी अवस्था से निकाल के थोड़ा कुछ दूंगा जवाब सुन के कुछ नहीं हुआ बहुत डांटा उनको अरे तुम्हारा क्या इतना एक छोटा बुद्धि तुम्हारा मैं सोचा तुम क्या एक बहुत बड़ा वट वृक्ष के मापिक होंगे उसकी पेट के नीचे उसकी छाया में हजारों हजारों मनुष्य वहां आके आश्रय लेंगे तनाव से से तकलीफ तुम क्या अपना मुक्ति के बारे में सोच रहे हो बहुत गाना भी अच्छा गाते थे गाना हमेशा गाते थे जो कुछ है सो ही है मैं जा जहां जो देख रहा हूं बहुत कुछ वहा उसकी है उसके अंदर है मैं सामने चारी तरह जो देख रहा हूँ सब तुम्हारी एक रूप ईश्वर अच्छा तुम वो गाना नहीं गाते उसके उसके समाधि में क्यों तुम भगवान की पाना चाहते हो तुम्हारे सामने जो आएगा सबके अंदर तुम भगवान के देखना तुम्हारा संभव होगा वो इससे अधिक अच्छा नहीं क्या बोलो तो उस दिन वो चुप हो गए धीरे धीरे श्री राम के भी हो गया फिर वो निकल पड़े भ्रमण करने भारत भ्रमण किया उसके अंदर उन्होंने बहुत कोशिश किया फिर समाधि में किसी डूब रहूंगा लेकिन उनका अंत में सारा भारत करके शिला में गया आप लोग जानते हैं एक शिलाकंड में तरह के वहाँ जाया जाया किया क्योंकि उनके नाव वाला के देने का पैसा भी नहीं था देन ही रीच दिन रात तीन दिन ध्यान में बैठ के उनके बहुत कुछ साफ हो गया मन में उन्होंने सोचा मेरा अपना के लिए मेरा बैठ बैठ के ध्यान करना काम नहीं है वो भी होगा पहले मेरे का देश के बारे में कुछ करना चाहिए देश का क्या करो क्योंकि इसके अंदर इतनी इतनी सच्चाई दिव्यता इतनी आध्यात्मिकता इस सब है कि साथ साथ इतनी अनाहार अशिक्षिता संस्कार इतनी तकलीफ तनाव दारिद्र क्या कर सकता हूँ इसके अंदर सब वो जानते थे भगवान भगवान खाली पेट में कुछ नहीं होगा धर्म की बात करना मूर्खता है पहले उनको खाना राना इसकी व्यवस्था हो जाए क्या होगा धर्म कौन मानेगा so, सुन सचा मैं अमेरिका जाऊ वहा जामिकता प्रचार करके वहां से कुछ धन ले देश के लेकर बहुत काम करूंगा यही उनकी शुरुआत वापस वापस तो है सारा समग्र भारत सारा जिंदगी समग्र पृथ्वी के मानव जाति के लिए उन्होंने क्या किया अभी तक तो हम लोग कुछ नहीं समझ पाए फिर पांच सौ छह सी साल चौसौ साल कम से कम लगेगा तब करेंगे उन्होंने क्या किया उन्होंने एक चीज उनके सब इसके अंदर अंदर ध्यान विचार के अंदर उन्हें समझ में आया। ए देश इतनी, इतनी करते हैं, करते हैं ब्राह्मण है भगवान है ये सब कर रहे हैं लेकिन साधारण व्यवहारिक जीवन में एक दूसरे के प्रति एक मैत्री भाव प्रेम करुणा कुछ नहीं है दूसरे के प्रति इतने हम लोग दुर्व्यवहार करते हैं बुरा व्यवहार करते हैं उन्होंने उसने किया वेदांत ये दो चार व्यक्ति अपना अपना साधन के लिए वन जंगल में जाके बैठ जाएंगे ऐसा नहीं हो इसलिए उन्होंने एक नया एक सन्यासी संप्रदाय स्थापन किया उसके अंदर उन्होंने कहा देखो हरेक आदमी हरेक इंसान अपना मुक्ति के लिए अपना सच्चाई के लिए तो काम करेगी लेकिन तुम इतनी दूर दूर में करके अकेला करने का जरूरत नहीं तुम समाज के अंदर ही रहो तुम्हारी साधन तुम्हारी कल्याण जगत की हित के रूप में होगा तब तुम्हारी तुम्हारी चर्चा के अंदर कुछ फायदा मिलेगा साधना एफर्ट टू अंडरस्टैंड द दैट देखिए पहले समझना बहुत मुश्किल अभी भी अभी भी देखिये आप बाहर कोई बड़े बड़े दाढ़ी वाला जूटा फूटा है एक पैर में खड़ा रहे दस साल से वहां की कितना भीड़ देखो प्रणामी चढ़ाते हैं मिशन की सर अरे वो तो क्या है तो अच्छे कपड़े पहने वाला है घड़ी है चश्मा है वो तो बैठ बैठ के बिस्तरा में सोते वो तो एक पैर में खड़ा नहीं रहते उसका मत दो देट इज अवर अंडरस्टैंडिंग सो अभी भी आई सोच विचार उस समय तो बहुत कठिन था कोई साधु ही नहीं माना को भंगी है क्योंकि अब लोग का पहले अस्पताल जो कंकल में हुआ सेवाश्रम में कुछ साल पहले तक कोई कर्मचारी नहीं था साधु ब्रह्मचारी लोग सब करते थे दवाई भी देते थे साफ भी करते थे पेशेंट की सेवा भी सब ही अपना करते थे सो बाहर समाज वहाँ बड़ा उत्तरकांड में तो बहुत है साधु समाज है कहते अरे साधु नहीं उससे भंगी है उनका मत बोला भंडारा लेकिन बाद में धीरे धीरे उन्होंने कहा सब साधु दवाई लेने के लिए आते हैं मैरिज के लिए आते हैं इलाज के लिए आते हैं, अरे वो साधु नहीं है छोड़ो ये सब ब्रह्म चर्चा छोड़ के कर्म चर्चा करते हैं उनकी जरूरत नहीं है लेकिन धीरे धीरे बहुत समय लगा देश में भी बहुत साल लगेगा स्वामी जी क्या किया क्या कहा इसकी क्या मर्म क्या है इसकी सच इसके अंदर क्या है रहस्य इट टेक लॉन्ग टाइम लेकिन जब so you know, क्योंकि इसके अंदर में इतनी एक ही चीज आप लोग का ध्यान रखना कहता हूँ बार बार विनती करता हूँ आवेदन करता हूँ आप इसकी बात की विचार की गहराई से सोचिए क्यों मैं कहना चाहता हूँ अपना के लिए आप एक जगह पे काम कर रहे हैं या पूरी तरीका आप जितनी चाहते हैं उतना जरूर नहीं मिल रहा मैं जानता हूं तो हम लोग जानते हैं आपकी जितना देने में पर्याप्त होगा पर्याप्त नहीं है लेकिन आप मान लीजिए आज दस से पचास कर दें इन लोग फिर भी पर्याप्त नहीं होगा पर्याप्त मन की बात है आप इसी से आप दस the more you earn the more dissatisfied you become that is the nature of the world because you see today 10000 ke andar aap jo kapda pehna pehna sakte hain 50 rupees ka 10 guna adhik aapki costly kapda lena padega phir bhi abhab le rahega hi rahega aapke 10000 ke andar ban lijiye aap 10500 11 saal ke andar sab aapka mirch ka kaam khatam ho jata hai 50000 mein aapki 60000 tak aapka kharcha chal jayega that is the you are पूछ लीजिए आपकी तो इतनी ज्यादा से ज्यादा धनी व्यक्ति के साथ भी आपकी तो जरूर कुछ परिचय है लीजिए रहने जीने अच्छा रहने का, जीने रहने अच्छा का का एक एक भी शिक्षा प्राप्त करना ज़रूर चाहिए really की बहुत सुंदर एक कहानी है how much land does a man need? एक कितना जमीन की जरूरत है एक जगह में रशिया में कहा एक आदमी का बहुत उनका जमीन बहुत ही कमी था बहुत ही पर्याप्त नहीं था उन्हें सोचा तो से मिलेगा तो पैसा भी नहीं है कैसे कोई आके पता है नहीं देखिए इसमें एक नया एक प्रतियोगिता कल से होगा सुबह से शाम तक सूर्य उदय से सूर्यअस्त तक एक व्यक्ति कितना दूर जा सकता है लेकिन उसकी जहा से शुरुआत किया वही जगह में वापस आना चाहिए शाम को अंदर आ जाए पूरा जमी बिना पैसा ये सारी बहुत गली बात है वो तो सूरज उदय होने के पहले ही पहुंच गया वही जगह पे सब कह रहे रुको अभी तक नहीं बना नहीं, नहीं रुको रुको उनको बहुत कष्ट कर रुकाया जब प्रथम किरण निका जाया वो दौड़ शुरू कर हटाने दौड़ने शुरू करे दौड़ दौड़ के जा रहे जा रहा जा रहा है। जा रहा हूँ बहुत लिया बहुत लिया बहुत लिया कितनी एकड़ जमीन हो गया अरे फिर फिर, फिर थोड़ा जाएं। तो फिर क्यों थे? कितना थे मेरा है? क्यों? नहीं छोड़ो छोड़ो क्यों गया, गया, गया। सूरज एकदम ठीक आकाश के बीच में आ गया वापस तो आना है अरे वापस ज्यादा से ज्यादा आ जाऊंगा फिर थोड़ा जाए, जाए फिर थोड़ा गया फिर थोड़ा गया अठा सूरज धूप ने नीचे उतारने सुर किया भी याद आया तो वापस है। वहां से फेर वापस से दौड़ने शुरू किया, किया बहुत रहे, बहुत रहे। क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए, नहीं तो बिल्कुल बेकार सब, इतना परेशानी, इतना दौड़, क्या क्रौर, क्रौर, दो का पहुंच गया तुरंत गिर पड़ा वही जगह पर मार गया <laughs> उनकी वो देश में तो नहीं जलाते हैं, हैं। खबर देते में दिया फुट उनकी जितनी लंबा था उतना ही जमीन उनकी पर्याप्त था हाउ मच लैंड दो 200 करोड़ का जमीन की उनका अधिग्रहण हुआ था अंत में छह फुट जमीन पर्याप्त हो गया इसमें क्या है हम लोग सोचते हैं ना अरे वो तो पड़ोसी में दो एक गाड़ी है ना दूसरी तरीका देखो ना एक भी नहीं, मेरे पास तो कम से कम है आइस बॉक्स सोच विचार से जीवन बदल जाएगा अच्छा रहने का यही आपका जरूर सचमुच शिक्षा प्राप्त करना चाहिए तो स्वामी जी ने कहा इसीलिए वेदांत जंगल में रहने में काम नहीं है उसमें जीवन में में लाना चाहिए तब सबको काम काम जोश आएगा आएगा एक काम करके मन की एक स्वच्छता एक स्वच्छ अच्छा भाव वे कैसे आएगा उन्होंने कहा नहीं वेदांत की मनुष्य के अंदर सहार के बीच में हरेक हम लोग जीवन की चर्चा के अंदर सुबह से शाम तक हम जो करें उसके अंदर इसके डालना चाहिए एक एक जगह में कहा, मैंने भी, उसकी वेदांत रोशनी निकलेगा वहां से कैसे उन्होंने बताया करेंगे तो आप सब घर भी जाना है in, for, सो वी के नॉक एंडलेसली बट आई विन ब्रीफ उन्होंने कैसे एक क्या रहस्य उन्होंने बताया तो इसकी उन्होंने कहा देखिये आप हम लोग का पृथ्वी में धरती पे विशिष्ट भारत में क्या है हम लोग कहते है मैं सुबह उठ के जब वहा घर पे भी दिया जला के फूल चढ़ाता हूँ छोटी कुछ भोग चढ़ाता हूँ सोचता बहुत अच्छा काम भगवान की काम जब निकल गया था अरे तो रूर जाना ही है लेट होने में लेट मार्ग कर देगा वो तो पैसा काट देगा वो तो जाना ही है पत्नी के साथ वही पूजा हो गया दस मिनट भगवान के साथ खत्म बाकी दिन में तेईस घंटा पचास मिनट अरे जीवन बर्बाद है क्या करना है वही स्वामी जी, जी no, main से रात में हरेक समय मेरा मन के अंदर ऐसा एक प्रवाह चलेगा मैं हमेशा महसूस करूंगा मैं भगवान के साथ हमेशा जुड़ा हूं सोचिए ना आप तो पहले सचमुच तस्वीर में कुछ साफ करके चंदन फूल लगा के भोग चढ़ा के किया ठीक है एक एक तरीका भगवान की आराधना जब वहां घर से आप निकलते हैं आप पत्नी के लिए बच्चे के लिए मान लीजिए थोड़ा चाय बनाते हैं ये भी भगवान की काम है भगवान मेरे पहले उनकी पूजा करने के लिए दिया अभी मेरे पति रूप मेरा पत्नी रूप मेरा बच्चा रूप मेरा पड़ोसी रूप वही भगवान की मेरा सेवा करने के लिए मौका दिया उसी से वहां आ जाती है नहीं अभी मेरा वही एक तरीका एक स्वच्छ स्वास्थ्य भगवान की मैं पूजा किया अभी एक अस्पष्ट एक रोगी नारायण रोगी भगवान की मैं भी पूजा करना चाह रहा इसलिए मान लीजिए हरे क्षण आपके संपर्क में जो आएगा उस सबको मन में ऐसा एक स्वच्छ भाव आना चाहिए यही व्यक्ति मेरा सेवा कैसे कर तो तो करना ये गंदा है पेशेंट ट्रबल है, तो कुछ जरूरत नहीं सुनता है मेरा मन जिसका उसके भी से जब ही उठता वही समय से रात तक मन की स्वच्छता कैसे पड़ेगा वही रहस्य स्वामी कैसे उनकी कैसे इसे प्राप्त हुआ वो तो बहुत पढ़े लिखे आदमी थे लेकिन उनका जो विद्या उन्होंने उन्होंने यही से कुछ चर्चा हुआ था उस दिन श्रीदेव वैष्णव धर्म के बारे में बातें कर रहे थे वैष्णव टेनेट्स के तीन प्रधान चीज है वैष्णव धर्म के अंदर नाम पर रुचि जीव पर नाम में रुचि जीव पर दया वैष्णव से पहले बताया नाम पे रुचि नाम लेने में भगवान के नाम लेने में रुचि तो तो सब तो लोग तो जानते हैं। दूसरा चीज कहा जीव पर दया कहा तुरंत स्वराम कृष्ण बातें करते करते मन की ऐसा एक उच्चता प्राप्त हो सकता था उसके लोग समाधि कहते हैं यही से कहा चढ़ के माँ, मन कहा चल जाता था किससे बातें नहीं करते थे कुछ समय के लिए सब जितने लोग रहते थे सब स्तंभित के देखते थे जीव पर दया कह के उन्होंने के। सब वो ही से उतार के आए दैनिक सर अरे ये क्या है ये कैसे हो सकता है मैं खुद एक इतना चोटी कोई एक जीव हो एक कीड़ की समान मैं दूसरे के प्रति कैसे दया करूं? करूम सच एन इनसिग्निफिक लाइक दूसरी प्रति दया कैसे मैं दिखाऊं? मैं कौन है दया दिखाने निका धरती क्या मैं दया के लिए अपेक्षा करें मैं दया करूं सबको <coughs> नहीं शिव ज्ञान से जीव सेवा दया नहीं है सेवा कैसे सेवा मेरे सामने जो जीव है उसकी में शिव समझ के भगवान समझ के ईश्वर समझ के थोड़ा सेवा के लिए प्रयास कर सकता हूं वो भी पर्याप्त सचमुच होगा कि नहीं मालूम मानते लेकिन हम लोग करेंगे यही नरेंद्रनाथ उस दिन नरेंद्र नाथ बाद घर पर वो उपस्थित थे उन्होंने कहा आज मैं नया कुछ सुना कुछ किसी दिन भगवान मेरे को ऐसा कुछ मौका दें मैं यहाँ समग्र मानव जाति के सामने इसका एक रूप दे दूंगा उसके आधार पर उन्होंने रामकृष्ण मिशन की प्रतिष्ठा किया इसलिए हम लोग के अंदर बहुत अस्पताल है स्कूल है बहुत ग, ग, ग, ग, क्या ये केंद्र है राहत केंद्र है बहुत कुछ है गांव में भी बहुत काम करते हैं ये मान लीजिए लो, लाखों लोगों करोड़ों करोड़ों व्यक्ति को सेवा होता है लेकिन सबका सेवा के बीच में मूल मंत्र है शिव ज्ञान से जीव सेवा आप भी सोचिए सुबह से शाम तक देखो जीवन में इंसान की बहुत कुछ प्रयोजन है जरूरत है हमेशा सब कुछ हम अम, हम लोग का मिलेगा ऐसा कोई गारंटी नहीं मान लीजिए आपके पास लाखों रुपया भी है आप ऐसे जगह में आप गया एक बोतल पानी भी खरीद नहीं कर सकती नहीं मैं ऐसे जगह पे गया। बहुत पैसा है है सब लेकिन पानी अवेलेबल नहीं है आप क्या करें नहीं सौ रुपए अरे भाई आप हजार रुपए दिए एक बोतल बोली नहीं दूंगा नहीं क्या करें पैसा जीवन की सब समस्या समाधान नहीं कर सकी आप पहले ध्यान से आप सोचिए मैं कुछ गलत बता था आप पूछ सकते हैं मेरे कुछ के अंदर प्रश्नोत्तर होगा आप जरूर मैं आपकी पूछूंगा आप बोलिए क्या मैं क्या गलत बताया इसीलिए जीवन का एक सामग्रिक दृष्टि से जब तक नहीं देखेंगे हम लोग मन में शांति आनंद एक परिपूर्णता एक जोश नहीं आएगा क्योंकि जीवन में ना सब कुछ मिलके आप यहाँ थोड़ा काम है यहाँ का ज्यादा है यहाँ कम है यहाँ ज्यादा है पर्याप्त है यहां पर्याप्त नहीं है सब के आपकी चीज मान लीजिए आपका पैसे की बात ही छोड़ दीजिए आपका पति है पत्नी है तो संपर्क में क्या हमेशा क्षण में पूरा बहुत आनंद ऐसा रहेगा नहीं कभी थोड़ा तो तो एक बहुत जरूरी चीज है जीवन जीने का रहस्य कला उसके अंदर है ये आप पहचान लीजिए आपके जीवन सुखमय शांति में रहेगा हरेक जागह में जीवन में इसीलिए पहले ही सोच ज्यादा ये नहीं है मैं खत्म इस करूंगा इसके अंदर आप एक स्तर में आपके प्रयोजन है यही बात करता हूँ सुबह से रात तक जब तक आपके होश है आप सोच है विचार है ऑलवेज रिम्बर दैट फ्रॉम दू गेट एप टू गोट बैक जीवन के अंदर हाउ टू की ऑल द टाइम विधान क्या है के बहुत बहुत कुछ कहना है मैं एक स्वामी जी को संक्षेप में जो बताया वो मैं बताऊंगा उसी से आपके काम की थोड़ा विचार करके हम लोग खत्म कर दूंगा उन्होंने कहा पोटेंशियली डिवाइन गोल टू डिविनिटी हर एक इंसान के अंदर एक दिव्यता एक ईश्वर की भाव हरेक इंसान के अंदर है छुपा है जीवन अच्छे जीने का क्या रहस्य है यही दिव्यता यही ईश्वर भाव कैसे इसके मैं प्रकाश करूं ये जीवन का रहस्य है मुक्ति देखो, मैनिफेस्ट इस डिविनिटी बी फ्री, फ्रीडम, मुक्ति, आजादी आप देखिए जीवन के सुबह से रात तक एक शब्द में हम लोग का जीवन के जो जरूर जो चीज प्रयोजन है एक शब्द में आप कहना चाहते हैं तो आजादी मुक्ति क्यों पैसे से से अभाव से हम लोग का स्वास्थ्य के अभाव उसी से आजादी चाहता परस्पर संपर्क के अंदर जो अभाव है उसी से हम लोग आजादी चाहता हूं वी ऑलवेज वर्क फॉर फ्रीडम आप जीवन में जिस दिशा के आप दृश्य फैलाइए वेर एवर यू लुक आजादी। आजादी। एक शब्द आप ठीक से से पहचान लीजिए। काम करता विरक्ति, विरक्ति, भाव से मेरा इतना नहीं मिल रहा है, वही सोच से आजादी। सचमुच सोच लीजिए यू फाइंड जीवन की इतना मात्रा इसकी मजबूती इसकी तरीका इतना बदल जाएगा वही भाव आप इसके कर्म के कर्म स्तर के अंदर आप जहां हैं वहां आप इसके ले आएंगे क्या क्या परिणाम उन्होंने कहा मेरा सामने जो है ऐसे अभी कैसे हम लोग संपर्क बनाते हैं मैं यहाँ कर्मचारी हूँ मेरा पैसा दे रहा है मेरा काम करना है मैं यहां हूं।, तो हूं? हूं किसी कारण से मेरा कुछ प्रयोजन है यहां हूं लेकिन मेरा जो काम मिला उसके अंदर जोश उसके अंदर ऊर्जा उत्साह एक आनंद लेना लूटना मेरा अंदर है मैं एक मरीज का जैसे जैसे भी पूछ सकता हूं साफ कर सकता हूं उसके साथ अच्छा भी करके मैं सोचता मान लीजिए मेरा अंदर मेरा जो आराध्य देवता यही रोगी रूप लेके आए उसकी हम लोग कैसे सेवा करें सुबह में दिया जला जलाया उस समय मेरा मन में क्यों भाव था वही भाव यहाँ काम में ले आएंगे कैसे रहेगा देखेंगे हमेशा आनंद में भरपूर हो जाएगा पैसा ठीक है पैसा जो मिलेगा मिलेगा आपकी जो मिलना है कोई नहीं रुक सकता है बागजी बाबू जितनी कोशिशें करेंगे आपको देना ही है इट इज नॉट बिकॉज यूज गिविंग देने वाला दूसरा है वो यहां बैठे हुए वो चल जाएगा फिर दूसरा आएगा देगा आपको दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट वॉट आर यू टू गेट यूल गेट नो बडी कैन स्टॉप इट बट वॉट यू कैन डू इज इन यूर हैं आपकी हाथ में, आपकी विधि आपकी भविष्य निर्णय करने का क्षमता आपके हाथ है इसीलिए जब तक रहते, मन की भाव, ए ही क्या दूसरी जगह में एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हॉस्पिटल में क्यों नहीं वर्णा करना क्या शक्ति क्या है वहां भी होगा लेकिन वहां मान लीजिए आपकी हर एक क्षण में काम में आपका संपर्क में पैसा के भाव आ जाएगा उसके दूसरी बार फैलाना वहां मुश्किल है लेकिन आपके सामने एक देखते कितनी -कितनी अरे वो इतना करेगा मैं तो इतना कर सकता हूँ हम लोग की पश्चिम बंगाल में कई आश्रम है एक बड़ा आश्रम की बगल में एक बुढ़ी रहते थे सुबह सो रोज उठ के उनकी घर से वही आश्रम के बीच में जो रास्ता है मिट्टी का रास्ता रोज साफ करते थे पानी डाल देते तो कोई रहे। मां जी आपके को को दे रहे। आप तो सुबह उठ के झाड़ू लगाते हैं आप सिंचन करते है क्या बात है ने ने ये आश्रम में बहुत कुछ भाषण होता है सो हमेशा में सुनता यहाँ से, सेवा करो सेवा करो सेवा करो मैं क्या कर सकता मैं तो गरीब आदमी मैं सोचा मेरा इतना संभव है यही रास्ता मिट्टी का रास्ता, धूल उड़ रहा है हमेशा इसमें थोड़ा मैं साफ करके झाड़ू लगा के थोड़ा करो जितनी आदमी सुविधा इसीलिए मान लीजिए जो सबसे निम्न श्रेणी कर्मचारी जो वॉशरूम पायखाना साफ करता है उसकी काम उसकी सेवा सबसे बड़ा सर्जन किसी अंश में उसी के कम नहीं है ये याद रखिए मोर एक दिन नहीं करेगा तो सबका जीवन बर्बाद हो जाएगा मतलब गरीब आदमी मन की, कि की सच्चाए कितना देखिए जब तक यहां न हो ऑलवेज रिमेम्बर ठीक है पैसा सब की सबकी जरूरत है मिलेगा अब क्यों ठीक है जितना नहीं हो क्योंकि जीवन में हर एक दिन कितना इंपॉर्टेंट है महत्व कितना है एक एक दिन जाएगा तो वापस नहीं आएगा हर वो, वो काम कर रहा है मैं काम ज्यादा कर दोनों एक ही पैसा मिलेगा जिस क्षण ही विचार मन में आएगा आपका खत्म जिंदगी कभी मत सोचो मेरा क्यों क्यों कहता मान लीजिए आपके सामने बहुत आपकी हमको भगवान भगवान क्यों कहते हैं एक अर्थ में हम लोग के विचार के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्यार में आदमी भगवान यही सोचना इसीलिए भगवान के हम लोग प्यार करना चाहते हैं भगवान के हम लोग का प्यार करें सोच करें इसीलिए हम लोग करते हैं ना क्यों हम लोग सोचते हैं भगवान सबसे नजदीक है उसकी तुड़ा करने में मेरा बहुत फायदा मिलेगी इसीलिए आप सोचें यहाँ भगवान है बिल भी कैलकुलेट ज्यादा करो वो कम करेगा वो तो पांच घंटा मेरा क्यों चो नहीं मैं सात घंटा करो आपकी के भविष्य पीढ़ी जितनी आएगा ये अस्पताल में सबको मन में ऐसा एक सुंदर विचार बाद में जब आप वापस आएंगे अवश्य प्राप्त करके हर एक व्यक्ति यहाँ जो रहेगा डॉक्टर रहेगा अरे अरे उसके बुलाप बैठा इतनी सुंदर सेवा किया क्या जीवन था उसका कोई हम का जितना पैसा है कोई याद नहीं रखेगा वो कितना बड़े सेवक थे, कितना मैं ही में बेदार, ऐसा बड़े, -बड़े दाँडी वालों के लिए मन ऋषि मिलियों के लिए सबके लिए वेदांत के प्रयोजन है आप यही स्वामी जी कहा एक साफ करने वाला एक छोटी सी कर्मचारी और जब मनीषी के पास जाके का अंदर कुछ दिव्यता कुछ सच्चाई देख के सेवा करना चाहता है उसके अंदर की है, उसकी सेवा की मात्रा बहुत सुंदर होगा। नहीं है का सब देवता कोशिश करता हूं। ऐसा नहीं हो सकता मैं बर्बाद मैं राक्षस हूँ वो देवता है वो जैसे देवता है मैं भी देवता एक देवता दूसरी देवता की सेवा कर रही मन की देखिए जीवन में अच्छा रहना एकमात्र उपाय मन की प्रसन्नता मन की उत्साह मन की अच्छा विचार सोच ऐसा जागा में ले जाना चाहिए उसी से हमेशा आनंद में रहना। आप देखिए एक आदमी के महीने में 10 लाख रुपया मिलता है, घर पे ऐसा खाना नहीं है बनेगा डिनर के अंदर सौ सौ की डेढ़ सौ की आइटम लेकिन किसी तरह ले भी तुरंत घर पे आके पचास टैबलेट लेना है दूसरा एक खेती मजदूर है दिन भर उसकी बहुत ही परेशानी, बहुत होके परिश्रम करके मेहनत करके मोटा मोटा रोटी डाल लेकिन आठ घंटा नींद में जा सकता है एक भी टैबलेट नहीं लगता है किसके जीवन अच्छा बताइए गेट आउट ऑफ लाइफ इट इज नॉट इन आइटम्स मान लीजिए एक शोरूम में कितना एक आप मिठाई की दुकान जाइए हजार का मिठाई वहां है क्या दुकान का बहुत आनंद मिलता है क्या मेरा इतना मिठाई मिठाई सारा सारा पीस हजार, हजार पीस है लड्डू है जिलेबी है गुलाब जामुन है वो सोचता है है मेरा बहुत मिठाई लेकिन आप उसे आधा पीस लेके जाइए आनंद आपका है सो आनंद परिपूर्णता स्वच्छता जो अनुभव कर रहा है जो सोच रहा है उसके विचार सोच भाव उसी से आनंद पैसा ही आप इतना सुंदर सुंदर पार्क कितना हजार हजार बड़ा बड़ा मकान है उसका क्या फायदा रहता हूं। लेकिन मैं लेकिन सुंदर आने में उसकी वातावरण इतना आप जो मेहमान आएगा कुछ नहीं दे पाता हूं सिर्फ सुंदर स्वच्छ पानी एक गिलास दूंगा वही पी के उसके मन भर जाएगा क्योंकि आपके मन आपकी विचार ही आपका परिचय आपके पैसे नहीं आपकी इंडिया में ज्यादा से ज्यादा कहाँ होता है बड़े बड़े पैसे वाले की बीच ही होता है गरीब समय ही नहीं हम लोग का इसीलिए कर्मचारी। रिम्बर लाइफ And lead a life full of happiness, full of energy, enthusiasm, interest. This idea, serving God in man. Swami Ji Nayan nikala, this jagat ke liye. Am sab Swami Ji ki this darsami, toh mar janam jivs ki samara ki andar hi sapat am sab ko lena hai. Meera jivan Swami Ji jese bataye, kaise sachcha pane ka? What is the secret? What shall I do? Vedan, meera jivan mein kaise utaarega? That you remember. That is, make your life happy and wonderful. दीन दीन it's not necessary even if treat lakh patients patients करूंगा लेकिन जो एक बार आएगा वो जिंदगी भर याद रहे रखेगा ये ऐसा जागा में गया मैं मरीज होकर गया था लेकिन ऐसा मेरा जीवन में ध्यान अनुभव एक अनुभूति कभी नहीं मिला भविष्य के, के लिए जाऊंगा मेरा के के साथ मिलने लिए जाऊंगा ऐसा एक सेवा कीजिए जीवन में आनंद लीजिए अच्छा रहिए मैं स्वामी जी के चरणों में प्रार्थना तो आप बहुत बहुत बड़े बड़े बातें तो हो गया आप किसी जाने समय है आ गया है, मैं जानता हूँ फिर भी मैं पूछूंगा कोई कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ तो क्योंकि मैं तो साढ़े तीन साल बाद इसीलिए मन में कुछ शंका है कुछ अनजान है कुछ समस्या है ठीक समझ नहीं पा रहा है यू कैन जस्ट आस्क दो चार मिनट अदरव क्या बोलो बहुत तो अटेंटिवली बातें भी भी एक्सचेंज कर रहे थे ठीक ठीक कहा कि नहीं बोलो बोलो सच में सी मेरा तो मैं चल नहीं महाराज आप ठीक नहीं कहा जानना चाहता हूँ आपके ध्यान में विचार में ठीक लगा कि नहीं नहीं बहुत अच्छा, अच्छा बोला <laughs> ने, मैं देखिये इसीलिए मैं स्वामी जी का बहुत ही मैं सोचता हूँ हमेशा इसी मेरा ध्यान में इसमें विचार है जितने लोग के अंदर थोड़ी भी बेबानी पहुंच पाता हूँ क्योंकि मैं स्वामी जी ने कहा था मनुष्य का अंदर इतना आनंद के एक स्रोत है अंदर छिपा है क्यों नहीं के उन लोग मैं साधारण में सबसे निम्न श्रेणी कर्मचारी हो सकता लेकिन मन में, में मेरा आनंद किसी को इतना नहीं है ऐसा हो सकता है ऐसा होना चाहिए जीवन में काम जो भी करेंगे जब वापस जाऊंगा शाम को हस्ते हस्ते अरे दिन भर कितना किया आज बहुत मेरा यही भाव लेके जाना चाहिए को जब जाएंगे। अरे पैसा जो आएगा, आएगा छोड़ो पैसा की बात यू नीड लेस मेडिसिन यूड लेस फूड यू नीड लेस रेस्ट यू नीड लेस कम्फर्ट क्यों आपके मन ऐसा बढ़ जाएगा लीजिए क्योंकि बिकॉज माइंड एस सच पावर ओवर दॉडी मन की इतना शक्ति इतना ताकत है आपकी शरीर का दो मिनट में वो दबा देगा बिकॉज माइंड इज सो पावरफुल लेकिन शक्ति हम लोग नहीं पहचाने शरीर दबा के रखेगा अरे आज यहाँ दर्द है वहां दर्द है पीठ पे दर्द है नहीं कर पा छोड़ो करूंगा देखिए आप तो यहाँ हम लोग बैठेंगे ना सबको तो अच्छा कपड़ा है स्वेटर है अब रास्ता में देखो कितने क्या जिंदा नहीं है जो साफ करता है काम करता है झाड़ू देता है किसी तरह एक कपड़ पहने कैसे वो भी तो मनुष्य है जितना पैसा है जितना ज्यादा से कोट ज्यादा से ज्यादा सब लगेगा बीमारी वो तो बिल्कुल बिना कपड़ा सिर्फ एक या कुछ पैंट शर्ट पहनती रहता है ना माइंड होल थिंग माइंड माइंड ऑल अवर पावर एनर्जी शक्ति कैपेसिटी सो मस्ट द माइंड मन की शक्ति की बढ़ाना मन की स्वच्छता सच्चाई आनंद मन में डालो शरीर में निकालेगा अच्छा ओके प्रोडक्ट होगी ठीक है थैंक यू I feel uh, very blessed, extremely blessed, that I am speaking from the same mic immediately after such a blessed soul has uh, spoken. Uh, thank you very much. I think uh, uh, we all appreciate uh, the. I would call this a lecture or a talk. I mean, I really don't know what to call this, quite frankly. I mean, I think it is uh, an inspirational. Uh, Kind of a speech. Mean, speech also would be not the right word es for this. Es Message, yes, you can call it. I mean, I am at loss of words to really say uh, uh, what has been just spoken from this podium. I mean, I I think they are all extremely blessed, and uh, uh, we'll come to that in a moment. Before that, uh, I would. Uh, I mean, we are all uh, extremely small people. I am sure that everybody will agree with me. in front of uh, in the presence of such a blessed soul uh, but we would still like to uh, you know express our uh, gratitude and uh, sense of uh, what to say fulfillment uh, on this occasion the priyami mitra memorial occasion uh, by presenting a memento uh, to swami ji i will request mr bagchi to present the moment and also to just display to the audience respect on the national medical society uh, to swami ji and dr krishnan <clears throat> now uh, we are coming to the concluding part of this function uh, it is my duty to uh, thank and uh, these are very small words i don't know how to express myself on behalf of rural medical society uh, and rural medical center and on behalf of uh, all the members and uh, everybody present here i would like to uh, thank uh, swami ji for having taken out uh, uh, so much of time and given this address uh, in spite of his busy schedule and mr bhakti had already pointed out and uh, we Uh, really are uh, uh, you know extremely thankful and for the message given and uh, we hope as swami ji said in his talk that uh, we are able to uh, we just listened to something which is very brilliant but you know what is more important that uh, we implement this in our daily life that is probably what the message is and uh, uh, we wish and, uh, with uh, swami ji's blessings we hope that we'll be able to implement this and carry on doing uh, doing the Uh, whatever little good that we are able to do to society uh, by running this rural medical center and hospital i would also like to uh, thank everybody present here on this uh, occasion and today in spite of this inclement weather rains and all could have found time our grace to come and be with us on this occasion i would like to thank each one of you personally on behalf of all the medication society i yeah, very big thank you uh, i would like uh, uh, there is small prasad which we would like uh, each one of us to carry with you uh, that will have sometis blessings uh, i would like uh, i would request uh, mr san gupta to distribute the prasad uh, upstairs for the staff and i would request the guests to please be seated here and uh, please receive the uh, prasad here itself thank you very much i would like to thank the मैं करूंगा <laughs> और अगर वो नहीं हो तो देर फसनी है एंटीमेट शॉट नहीं होती है हां हां बोलते थे ये आपने आज में नाम रख दिया दोस्तों कुछ और था काIdea सुन सुनी भी और वोट लगते हैं और ट्रीट देना चाहिए पाचर चक्र तो जान गए और मैं बहुत खुश रहता हूं बहुत सुविधा है मैं और वो इंडिया में विश्व के के के बाल लिए इतनी ज़्यादा चलने आज हमें आपसे कुछ करेंगे बात देखेंगे आज शाम को हम बात करेंगे वह आपके सैनिक बारे में बात करेंगे योर माइंड एंड योर पेशेंटमेंट हम सब चीजें हम लोग के पास है ये आपका कोई बात है हम जानते हैं कि ये बहुत ही जरूरी है सबसे तरीके से जो कृष्ण नाम है वो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 जी है और पिकिंग चाहिए है भाई ये और ये ये चिन्हित हैं इसमें दो तरह के प्रतीक हैं आई थिंक हां हां डायग्राम पर वॉइसिंग से ट्रके आप वो इंडस्ट्री चले माल के डिवाइस और मंच और द क्राफ्ट सिंबल्स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 जय ठाकुर जय ठाकुर